चीता तत्व चिंतन काम के नाश का उपाय सतासी बुद्धि से ऊपर उठने के लिए कार्य कारण संबंध का विचार विचार करने की दूसरी दृष्टि यह है कि हम शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और आत्मा को परस्पर कार्य कारण के संबंध के माध्यम से देखें जो कार्य है वह स्थूल है इसलिए कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म और इसलिए श्रेष्ठ होगा कार्य कारण से उत्पन्न होता है इसलिए कारण में ही उसको लीन किया जा सकता है अब स्थूल शरीर आदि की कारण है इंद्रियां, क्योंकि वे प्राणात्मक है सूक्ष्म तन्मात्राओं से उनका निर्माण होता है ये सूक्ष्म तन्मात्राएं स्थूल पंच महाभूतों को प्रकट करती हैं, जिनसे यह स्थूल प्रपंच बना है इस प्रकार स्थूल प्रपंच हुआ कार्य रूप और सूक्ष्म प्रपंच यानी इंद्रिया हुई कारण रूप इसी प्रकार ये इंद्रियां मन के ही विकार हैं अर्थात मन इंद्रियों का कारण है इसलिए उसे इंद्रियों से परे कहा गया बुद्धि मन का कारण है क्योंकि मन को विषयों को लेकर बुद्धि के सामने उपस्थित होना पड़ता है मन केवल संकल्प विकल्प कर सकता है जबकि बुद्धि निश्चय करती है इसलिए वह मन की अपेक्षा सुखतर है बुद्धि से भी परे यह चैतन्य रूप आत्मतत्व है चेतन आत्म तत्व ही सबका कारण है माइक जगत में उसकी प्रथम अभिव्यक्ति मनोरूप ही होती है अतः कार्य को अपने कारण में विलीन करते हुए आत्मा में उपनीत होना है शरीर का लय इंद्रियों में इंद्रियों का मन में मन का बुद्धि में तथा बुद्धि का आत्मा में करना है यह ध्यान योग की विशिष्ट प्रक्रिया है यह लय हमें विचार के द्वारा करना है इससे हमारी धारणा पुष्ट होती है फिर आत्मा में स्थिर होकर अपने को यानी अपने मन बुद्धि को अपने आत्मबोध के द्वारा नियंत्रित करके नाम रूप शत्रु को विनष्ट करना है गीता में अन्यत्र भी अपने द्वारा अपने नियंत्रण की बात कही गई है उद्धरे आत्म आत्मानम अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे अठासी कठोप द्वारा इस विचार की पुष्टि कठोपनिषद में बयालीसवें श्लोक के ही अनुरूप अर्थ वाले श्लोक हमें प्राप्त होते हैं जहाँ कारण में कार्य को लीन करने का आदेश देते हुए कुछ और कार्य कारण की कणिया की दी गई है वहाँ कहा है इंद्रिएभ्य पराभ्यर्था अर्थेभ्य परम मन मनसस्तु पराबुद्धिर्बुद्धेर आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम व्यक्तात पुरश पर पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति ही अर्थात इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है विषयों से मन उत्कृष्ट है मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा महत्तत्व अहंकार उत्कृष्ट है महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है पुरुष से पर और कुछ नहीं है वही सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा है वही परागति है अब यहाँ पर इंद्रियों और मन के बीच में विषयों को लिया गया है इसी प्रकार बुद्धि और आत्मा के बीच में तत्व और अव्यक्त ये दो पड़ाव और दिए गए हैं गीता में विषयों को इंद्रियों के अंतर्गत ले लिया गया है तथा महत्व और अव्यक्त को बुद्धि के हम यहाँ पर इनकी विस्तार से विवेचना नहीं करने जा रहे हैं केवल यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि उपनिषद भी इस कार्य कारण श्रृंखला को मान्यता देते हैं विषयों को इंद्रियों से परे इसलिए कहा कि विषय के कारण ही इंद्रिय बनती है यदि शब्द न हो तो इंद्रिय कहाँ से रहेगी अर्थात विषय पहले ही इंद्रिया बाद में इसीलिए विषयों को इंद्रियों से उत्कृष्ट कहा फिर विषयों का अस्तित्व मन पर निर्भर है इसलिए मन को विषयों से परे बतलाया बुद्धि की मन से श्रेष्ठता का विवेचन ऊपर किया ही जा चुका है फिर बुद्धि से श्रेष्ठ महत को बतलाया यह महत तत्व अहंकार है वेदांत की भाषा में ब्रह्म या हिरण्यगर्भ की उपाधि है बुद्धि भले ही निश्चय करे पर अहंकार जब तक आज्ञा न दे कोई क्रिया नहीं होगी बुद्धि अहंकार का अनुवर्तन करती है इसलिए अहंकार को बुद्धि से श्रेष्ठ कहा उससे भी श्रेष्ठ है अभ्यक्त मूल प्रकृति कार्य कारण श्रृंखला यहीं से प्रारंभ होती है जगत का उन्मेष यहीं से होता है इसे वेदांत ने ईश्वर की उपाधि निरूपित किया है और सबसे ऊपर है वह पुरुष जिसे वेदांत ने समस्त के संदर्भ में ब्रह्म कहा है और व्यक्ति के संदर्भ में आत्मा इस आत्मदेव की लीला के लिए ही जगत प्रपंच का खेल होता है तो यहाँ पर विचार के द्वारा शरीर का इंद्रियों में इंद्रियों का उनके विषयों में विषयों का मन में मन का बुद्धि में बुद्धि का अहंकार में अहंकार का अव्यक्त में और अव्यक्त का आत्मा में लय करना चाहिए इस ध्यान योग की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कठोपनिषद कहता है येद्वांग मनसी प्राग्य तद्य छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियछेद्य छेद छांत आत्मनि विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय को मन में लीन करे मन का लय प्रकाश स्वरूप बुद्धि में करे बुद्धि को महत्तत्व में लीन करे और महत्तत्व को शांत आत्मा में लीन करे यहाँ पर वाक इंद्रिय का प्रयोग सभी इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है यानी समस्त इंद्रियों का लय मन में करे यह अर्थ है